अनोशो टॉक भारत का भविष्य नंबर एट और दो बच्चे के बाद अनिवार्य ऑपरेशन समझाने बुझाने का सवाल नहीं है ये जैसे हम नहीं समझाते हत्यारों को कि तुम हत्या मत करो हत्या करना बुरा है हम कहते हैं हत्या करना हम कानून बंद हत्या से भी ज्यादा खतरनाक आज संख्या बढ़ाना है बैंग तो एक तो अनिवार्य संति नियम जो लोग बिल्कुल बच्चे पैदा ना करें उनको तनख्वाह में बढ़ती सीनियरिटी जो बिल्कुल बच्चे पैदा ना करें एक भी बच्चा पैदा ना करें उनको इज्जत सम्मान, उनको जितनी सुविधाएं दे सकते हैं उनको सुविधाएं दी जानी चाहिए इधर हमारे कोई 60 प्रतिशत समस्याएं हमारी संख्या से खड़ी हो रही हैं हम समस्याओं को हल करते चले जाएंगे और संख्या यहां बढ़ती चली जाएगी हम कुछ भी हल नहीं कर पाएंगे तो रोज हम हल करेंगे रोज नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी तो 60 प्रतिशत समस्याएं कम से कम सिर्फ नट हो सकती हैं अगर हम संख्या पर एक व्यवस्थित संतुलन उपलब्ध कर लें जो कि किया जा सकता है लेकिन लोकतंत्र की धारणा हमारी कि बच्चे पैदा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए वो मुझे गलत दिखाई पड़ती इसलिए जो आप कहते हैं वर्क फ्रॉम अ गवर्नमेंट तो मेरी दृष्टि में अभी हिंदुस्तान को कोई 50 साल तक लोकशाही की जरूरत नहीं अभी हिंदुस्तान को 50 साल तक स्पष्ट रूप से अधिनायक शाही की जरूरत है कोई इसको कहने को राजी नहीं है क्योंकि तो वो सब भी अजीब हो गया अधिनायक की बात ही करना होगी आदमी खतरनाक है बहुत hmm. है रूस में बनी वर्ल्ड बैंक एक सर्वहारा का अधिनायक करनी चाहिए जिसका स्पष्ट ध्यान ये होगा कि हम कोई आपका ओपिनियनशिप के लिए क्या है नहीं जरा भी अच्छा नहीं है क्योंकि अयुग की डिक्टेटरशिप कोई सर्वहारा का कोई पोलिटेरियन की डिप्टरशिप नहीं है अयोग की डिप्टेशिप तो राजतंत्र जैसी पुरानी बेहूती बातें हैं आयुग की डिक्टेटरशिप की क्या जरूरत है डिक्टेटरशिप व्यक्ति की नहीं विचार की सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप से मेरा मतलब है वो व्यक्ति की डिक्टेटरशिप नहीं है वो वो असल में मौलिक एक विचार की डिक्टेटरशिप है एक विचार की स्वीकृति कि इस विचार को समाज में लाना है और क्योंकि समाज का मानव हजारों साल से ऐसा बन गया है कि व्यक्तिगत संपत्ति को मानव छोड़ने को राजी नहीं है हालांकि व्यक्तिगत संपत्ति के कारण ही उसकी सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो दो काम करने एक तो व्यक्तिगत संपत्ति के विरोध में पूरा वातावरण खड़ा करना और दूसरा व्यक्तिगत संपत्ति को मिटाने में व्यक्तिगत सम्पत्ति को हिंसा घोषित किया जाना चाहिए वो हिंसा है और उस हिंसा को रोकने के लिए सरकार को अधिनायक सही के सिवा कोई रास्ता नहीं अगर हम ये सोचते हो क्या होने के लिए तो नहीं, नहीं। ना, मेरा कहना ये है मेरा कहना ये है नॉन वायलेंस से समाज की अंतर्रचना नहीं बदल सकती लेकिन नॉन वायलेंस से आप समाज के सत्ता के अधिकारी हो सकते हैं समाज की व्यवस्था जो है व्यक्ति संपत्ति की वो तो आपको दबाव से बदलनी पड़ेगी जरूरी नहीं कि दबाव वायलेंस की हो लेकिन अगर वायलेंस से न बदले जा सके दबाव को तो तो वायलेंस भी हो तो कोई कोई मुझे चिंता नहीं है उसकी मेरा मतलब यह है कि लोकशाही है आज जैसी जगह टूटी टूटी लोकशाही है हाँ इस लोकशाही का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए जो समाजवाद लाना चाहते हैं वो जाके वोटर को शिक्षित करें इस सत्ता पर अधिकारी हो, और सत्ता पर अधिकारी होते ही वो इस मुल्क से व्यक्तिगत सम्पृति और शोषण की व्यवस्था को हटाने के सब उपायों का प्रयोग करें वो समझाने बुझाने से हो सके वो लोकमत के दबाव से हो सके और अगर वो सब से न हो सके तो जैसा हम पुलिस के दबाव से हैदराबाद लेते हैं जैसे हम पुलिस के दबाव से राजाओं को समाप्त कर देते हैं उसी तरह के पुलिस के दबाव के अंतर्गत हमें कुंज इही को समाप्त करना होगा कहीं ग्यारह कॉम्युनिस्ट कम टू बैलेट रिज्यूअलाइज हाउ नहीं हो बड़ी रोक है लबाउसीन अप्रोच यू वॉटर एंड चेंज कम टू पावर टू वैलेट डिथिंग दैट इट शुड बी डन एट दल इंडियन लेवल द्वारा हाँ हाँ बिल्कुल ही अखिल भारतीय तल पर व्यवस्था करनी चाहिए और एक प्रांत में कुछ कर भी नहीं सकती कोई समाजवादी व्यवस्था जब तक कि केंद्रीय तल पर सारी समाजवादी तो रचना नहीं होती क्योंकि वो प्रांत तो तो वो तो हमेशा हमेशा झंझट है वो नहीं है, वो नहीं चलने देते हैं वो नहीं चलने देते चलने नहीं देंगे क्योंकि अगर एक प्रांत में भी केरल में या कहीं भी अगर समाजवादी तंत्र की थोड़ी भी रूपरेखा स्पष्ट हो जाए और जनता को थोड़ी भी राहत दिखाई पड़े तो पूरे मुल्क से सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी इनकी इसलिए उसको सफल होने नहीं होने देंगे और जब वो सफल होने लगेगी तो बाधा डालेंगे बाधा कि नहीं उपाय करेंगे क्योंकि केरल में अगर समाजवादी तंत्र थोड़ा भी सफल होता है तो पूरा हिन्दुस्तान अंधाली ही के बैठा हुआ देश रहेगा उसको सफल नहीं होने देंगे उसकी सफलता इतनी अच्छा हो जाएगी उसकी असफलता ही में जी सकते इसलिए कोई एक स्टेट के तल फिर नहीं मैं किसी पार्टी से मेरा कोई कोई प्रयोजन नहीं है पार्टियों की अपनी गलतियां हैं अपनी भूलें हैं और मजा यह है कि भारत की चाहे कोई भी पार्टी हो क्योंकि वो भारतीयों की है इसलिए भारतीयों की बुनियादी बेवकूफियां सब पार्टियों के साथ जुड़ी वो जो जिस भारतीय मंच से लड़ रहा हूं वो मंचों की सभी पार्टियों के भीतर वही मन है इसलिए वो बुनियादी रूप से बहुत तिचेरे भाई उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। पार्टी तो नहीं आज ठीक अर्थों में कोई पार्टी ठीक अर्थों में आज कोई पार्टी समाजवाद की व्यवस्था लाने में इस मुल्क में बहुत करीब नहीं इसलिए मेरा कहना है कि मैं किसी पार्टी से मेरी कोई सहमति नहीं है समाजवाद से मेरी सहमति है और समाजवाद के लिए हिन्दुस्तान में अखवा बननी चाहिए तो हवा से एक पार्टी विकसित हो सकती है जो कि ठीक अर्थों में समाजवादी होती है हमेशा हमेशा जो नहीं हुआ है उसकी बात करना वो तो पीएसी ही बात करनी है जो नहीं हुआ है हमेशा ठीक चुँ। है यू uh, आर तो वो पोलिटिकल पार्टी है। मतलब पोलिटिकल पार्टी फिर एन एस मैं मैं समझता नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये जो एग्जिस्टिंग पोलिटिकल पार्टी थे पार्टीज के ढांचे गलत हो सकते हैं इनके भीतर ढेर व्यक्ति हैं जो गलत नहीं इनके तंत्र गलत हो सकते हैं हिन्दुस्तान में अभी भी लोकमानस के निकटतम पहुंच सके समाजवाद का संदेश वैसी कोई वैचारिक पार्टी खड़ी नहीं हो सकी प्रयास हुए बहुत से वो तो प्रयास कई तरह से नष्ट हुए कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लोकमानस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कुछ बुनियादी फासले खड़े हो गए वो कम्युनिस्ट पार्टी के बनने में खड़े हो गए कम्युनिस्ट पार्टी जो संदेश लेकर यहां आई वो संदेश केवल समाजवाद का संदेश न होकर ताकि नास्तिकता का और धर्म का संदेश भी बन गया उसके जो परिणाम हुए भारत में भारत के, के मानस में नास्तिकता के लिए कोई जगह नहीं आज भी नहीं भारत के मानस में थोड़े से शिक्षित पढ़े लिखे लोगों की मंदिर हो सकती है भारत के मानस में कोई सके नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी और भारत के मानस के बीच एक बुनियादी बैरियर की तरह उनकी नास्तिकता और धर्म विरोधी भाव खड़ा हुआ है दूसरे सोशलिस्ट जो हिन्दुस्तान के थे वो सोशलिस्ट कम थे और बुनियादी रूप से गांधीवादी ज्यादा थे गांधीवाद से उन्होंने सोशलिज्म की शक्ल में गढ़ा हुआ था और गांधीवादी बुनियादी रूप से गांधीवाद बुनियादी रूप से समाजवाद नहीं।, नहीं वो नहीं कह रहा हूं नहीं है तो, तो जो दूसरा सोशलिस्ट दिमाग पैदा हुआ मुल्क में जय प्रकाश या उस तरह के लोगों का वो मूलतः गांधीवादी है सोशलिज्म की तरफ उसके झुकाव थे उसने थोड़ी बहुत कोशिश की वह अस्पल हो गया वह होने को था वो धीरे धीरे उधर गया या तो कुछ सर्वोदय में जाके लग गया और उसमें डूब गया अपने को बुलाने के लिए तो या किसी तो और काम में लग गया हिंदुस्तान में पिछले 30 चालीस साल के भीतर कोई व्यवस्थित रूप से समाज विवाद के खत्म खड़ा नहीं हो सका पार्टी पैदा होती है वैचारणिक क्रांति पार्टी तो खड़ी हो गई हिंदुस्तान में लेकिन वैसायिक क्रांति पार्टी आउट साइड वैचारिक मूवमेंट की में समाजवाद एक लोकमानस को छूने वाला आंदोलन ही नहीं बन सका पार्टी खड़ी हो गई और पार्टी सही तरह से खड़ी हो गई ये जो पार्टी खड़ी हुई इनका अब भी लोकमानस से कोई संबंध सीधा साक्षात्कार अच्छा नहीं हो सका है तो मेरी जो दृष्टि है मुझे पार्टी की फिक्र नहीं है जितनी समाजवादी लोक भावना की फिक्र है समाजवाद वैचारिक स्थल पर देश के भाव में पैदा हो जाए तो so पार्टीज उससे पैदा हो सकती है एग्जिस्टिंग पार्टीज भी उसके अनुकूल बन सकती है वो वो दूसरी बात उसकी मुझे चिंता नहीं इसलिए आप जो कहते हैं कि ओ मालूम होता है ये ठीक भी है एक आपसे में क्योंकि विचार की कोई भी क्रांति ओटोपिया ही है लेकिन विचार की क्रांति से धीरे धीरे सक्रिय मूवमेंट पैदा होते और वो ओटोपिया नहीं रह जाते Let's look at Polonia that you uh, must know, but what is going to happen to me after me? That email is an incident. He said that no human person was here. He was there, mm -hmm. and now he starts wanting to know that what is the size of the rays of the night world? Mm -hmm. Who killed me before taking any statement? Who mm -hmm. died before knowing the meaning of life? What is to be? Mm -hmm. I mean, immediate treatment is given immediately. -hmm. This is precisely what has happened. The need for a tomorrow's break mm -hmm. for that, what you are going to say? I mean, yesterday when you talk, when I speak, do you understand? Is immediately no, you you have any plans for that? No. Mm -hmm. आगे भी आगे देश में आग लगी मैं, कैसे गया? देश देश मैं समझ गया मैं समझ गया, गया। देमाग देमाग देमाग मैं समझ गया अभी आपसे बात कर रहा था आप नहीं आए उसके पहले ये बात होती थी मैं ये कह रहा था कि वो जो आग लगी है वो आपको जो आग दिखाई पड़ती है इमीडिएट प्रॉब्लम की मैं आज नहीं कह रहा हूं हम हमारी आग लगी है बहुत सनातन और, और वो जो आज लगी हुई वो इमीडिएट प्रॉब्लम्स की नहीं इमीडिएट प्रॉब्लम्स उस सनातन आज के परिणाम है बाई प्रोडक्ट से सनातन आसा मतलब ना गरीबी नहीं कह रहा हूं गरीबी भी हमारी चिंता का परिणाम है गरीबी भी बेसिक कारण नहीं हम जिस तरह सोचते रहे हैं आज तक उसमें गरीबी ही पैदा हो सकती वो हमारे सोचने के गलत रास्तों का परिणाम है गरीबी भी हम गरीब अकार नहीं और गरीब होने कोई प्राकृतिक घटना नहीं है हमारे ऊपर गरीबी भी हमारे सोचने के गलत ढंगों का परिणाम है और जब तक वो सोचने के गलत ढंग नहीं बदले जाते हैं तब तक आप गरीबी को थोड़ी बहुत सहने योग्य बना सकते हैं और आप इस तरह कुछ भी नहीं कर सकते और वो भी आप नहीं कर पाएंगे जिससे कहना है जैसा मेरा कहना है कि हमको आज तीस साल से पता है ये बात कि अगर हमारी जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो हम रोज गरीब से गरीब होते चले जाएंगे ये तीस साल से हमें पता है लेकिन हमारी जनसंख्या बढ़ती ही चली गई और आज भी जो हम उपाय कर रहे हैं वो उपाय ऐसे जैसे पूरे समुद्र को कोई थोड़ी बहुत रंग की डाल के रंगने की कोशिश कर रहा हो इतने ही उपाय से अगर हमने संख्या को रोकने की कोशिश की तो हम 200 साल में भी संख्या नहीं रोक सकते और और जितने हम उपाय कर रहे हैं वो इतने उपाय इतने सदे संख्या इतनी तीव्रता से बढ़ रही है कि हमारे समझ से बाहर हुआ जा रहा है लेकिन संख्या बढ़ रही है इसलिए नहीं कि, कि संख्या बढ़ने के बाबत हमारी समझ नहीं कि वो गलत है बल्कि बच्चों को पैदा करने के बाबत हमारी जो समझ है वो सनातन है वो ये है कि बच्चे परमात्मा से आते हैं हम उन्हें रोकने का कोई हक नहीं हो मेरा मतलब है ना 30 साल में दूसरे मुल्कों जैसे फ्रांस जैसे मुल्क ने अपनी संख्या स्थिर कर ली आज तो फ्रांस में अभी भी चिंता की यह बात है कि अगर ये संख्या स्थिर रही तो कोई यह हो कि आने वाले पचास वर्षो में उनकी संख्या नीचे गिरनी शुरू हो जाये वो जितने हों उससे कम ना हो जाए अभी बड़े मजेद की बात है कि एक ही पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं एक के सामने सवाल है कि हम संख्या कैसे रोकें और अभी भी कॉमे हैं जिनके सामने सवाल है कि हम अपनी संख्या रू... गिरने से कैसे रोकें कहीं वो बिल्कुल ना गिर जाए अब पश्चिम में उनको चिंता पैदा शुरू हो गई कि पूरब के लोग तो पैदा बढ़ाए चले जा रहे हैं कहीं सौ साल में ऐसा न हो जाए कि सफेद रंग की जातियां काले रंग की जातियां तो इतनी कम पड़ जाए कि हमारा जीना मुश्किल हो जाए मेरा मतलब यह है हम जिस ढंग से सोचते हैं वो ढंग हमारी सारी की सारी जीवन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं वो इमीजिएट दिखाई नहीं पड़ते हमें अब जिसमें आपको कहूं अभी भी कर्पाश्री जाके गांव में अगर समझाते हैं लोगों को कि ये संत की नीमन जो है ये धर्म विरुद्ध है तो गांव के आदमी को समझ में आता है लेकिन गांव के आदमी को अगर जाके आप समझाएं कि बच्चे पैदा करना धर्मवरुद्ध है तो समझने की बात से बिल्कुल बाहर हो जाता है मैं जो कह रहा हूं मेरे सामने इमीडिएट प्रॉब्लम महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि मैं मानता हूं इमीडिएट प्रॉब्लम जो है वो हमारे बेसिक थिंकिंग के आउटकम है कॉन्सिक्वेंसेज है बेसिक थिंकिंग असली प्रॉब्लम है जरूर लिमिटेड है लिमिटेड है औ, औ, और ये भी सच है लेकिन उस लिमिटेशन को तोड़ने का सवाल है उसको ही तोड़ने का सवाल डेंगू बिल्कुल ठीक है लेकिन वो भी हाँ। क्यों वो भी क्यों बिकॉज कंट्री पुअर नहीं कंट्री पुअर है ये नहीं शरीर के प्रति जितना हमें ध्यान देना चाहिए वो हमारे भाव के भीतर नहीं इस तरीके प्रति ध्यान देना है कुछ भी खाली और काम चला में शरीर के प्रति एक बेसिक निग्लेक्शन हमारे भीतर है और वो, वो जो हमारी फिलोसफी का हिस्सा है हमारी फिलोसफी ये कह रही है कि शरीर से कुछ लेना देना नहीं एक दफा खाना खा लो तो भी ठीक है कुछ भी खा लो तो भी ठीक है शरीर तो गौण है असली चीज तो आत्मा है मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने भी वाइटिलिटी खोज ली होती विटामिन खोज लिए होते आपने भी खोज लिया होता कि कौन सी डिफिक्वेंसी है लेकिन शरीर से हमें कोई लेना देना नहीं बल्कि सच ये है कि हम उस आदमी को आदर देते हैं जो शरीर के प्रति जितना उपेक्षापूर्ण हम उसको आदर देते हैं और जो आदमी शरीर की जितनी चिंता करे उसको हम आदर नहीं देते अगर गांधी थर्ड क्लास में चलेंगे तो हम आदर ज्यादा देंगे बजाय फर्स्ट क्लास में चलने के और उसका बुनियादी कारण क्या है उसका बुनियादी कारण यह कि हम तीन वर्ष से ये सोचते हैं कि शरीर की जो उपेक्षा करता है वही आत्मवादी है तो, तो मेरा मतलब उसमें है ना ये जो ये जो हम हम नहीं खोज पाए डिफिशियन की और हम मेजी हो गए उसके कारण डिफिशियंसी में नहीं उसके कारण भी हमारी बेसिक थिंकिंग है हिन्दुस्तान जो है एक तरह का एंटीबॉडी एटीट्यूड है उसके माइंड का और वो एंटीबॉडी एटीट्यूड जो है वो वो नुकसान पहुंचा रहा है और वो जब तक हम नहीं बदल देते तब तक हम खोज कर भी नहीं पाएंगे अभी अभी भी हालत यह है अभी भी हालत यह है, है कि अभी भी हम जो खाना खाते हैं हमारा शिक्षित शिक्षित भी व्यक्ति कोई बहुत बोधपूर्वक खाना खा था रहा हो ऐसा नहीं है तो कि वो क्या खा रहा है वो जो खा रहा है शिक्षित से शिक्षित व्यक्ति भी उसका कोई बोध नहीं है खाने के बाबत वो कैसे सो रहा है इसका भी बोध नहीं हमारी चेष्टा ये रही है कि अगर एक नंगे तखत का आदमी सोता है तो ज्यादा ऊंचा काम कर रहा है इसके लिए कोई फिक्र नहीं कि नंदा तखत उसके स्वास्थ्य में वर्धक होगा कि नुकसानदायक होगा इसके कोई विचार नहीं हम क्या खा रहे हैं इसका विचार नहीं है कम जो खाता है सस्ते से सस्ता जो खाता है वो कोई ऊंचा काम कर रहा है उपवास जो करता है वो खाने वाले से भी ऊंचा काम कर रहा है कपड़े पहनने वाला आदमी गलती कर रहा है नंगा जो बैठा हुआ है चाहे कितनी तकलीफ झेल रहा हो वो वो ऊंचा काम कर रहा है हमारी जो बेसिक दृष्टि है शरीर विरोधी होने की वजह से डिफिशियंसी रह गई डिफिशियंसी हम कभी भी पूरा कर लेते मजे की बात यह है कि हिन्दुस्तान ने सबसे पहले शरीर के बाबित जानकारियां प्राप्त कर थी जो कि पश्चिम में भी तीन सौ में प्राप्त की और फिर भी हम कुछ नहीं कर पाए नहीं करने का कारण है जब एक दफा अभी मैं एक अमेजान में एक कबीला रहता है दक्षिण अमरीका में तो उस कबीले की हजारों साल की ट्रेनिंग ये रही है कि कोई भी आदमी अपने खेत पर काम नहीं करेगा सारा गांव एक आदमी के खेत पर काम करेगा अपने खेत पर काम करना बुरा मानते हैं वो जब तक कि सब लोग काम करने न और दूसरे के खेत पर काम करने को अच्छा मानते हैं एक भाईचारे के लिए लेकिन वो कबीले के जो खेत हैं छोटे छोटे टुकड़े और दूर दूर पहाड़ियों पर है तो सारे गांव को दूर दूर की यात्रा करनी पड़ती है काम के लिए और परिणाम ये हुआ है कि उनके बगल का कबीला सुखी और संपन्न है उसके पास भी उतने उतने दूर खेत हैं लेकिन वो अपने अपने खेत पर काम करते हैं ये कबीला भूखा मर रहा है हजारों साल से लेकिन वो जो उसकी धारणा है कि अपने खेत पर काम करना स्वार्थपूर्ण है दूसरे के खेत पर काम करना ही सामाजिक बात है अच्छी बात है वही धार्मिक त्रस्त है वो गरीब है दोनों कबीले एक तरह की जमीन पर रहते हैं एक तरह के लोग हैं एक कबीला भूखा मर रहा है गांव साल दूसरा कबीला संपन्न है लेकिन वो कबीला भूखा मर रहा है और उसका कुल कारण इतना है कि वो उसकी बेसिक दृष्टि में बुनियादी भेदीज गांधी वेरी गुड वर्ड से बहुत मैं व्यक्ति को थिंक गांधी एंड गांधीज्म के नाथ भी सेपरेट नहीं वो बिल्कुल सेपरेट किए जा सकते इस तरह इसलिए कहता हूं गांधी की नैतिकता गांधी का आचरण गांधी का व्यक्तित्व उनकी नीयत उनकी चेष्टा वो सब अद्भुत है और प्रीतिकर है लेकिन गांधी ह्यूमन बींग एस एमन बींग एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग मैं गांधी को पसंद करता हूं मार्क्स को पसंद नहीं करता मार्क्स के पास मुझे कोई कीमती व्यक्तित्व नहीं मालूम पड़ता कोई पर्सनैलिटी नहीं मालूम पड़ता जिसको कि, हम व्यक्ति की तरह आदर दे सके लेकिन मार्क्सिज्म को मैं गांधीज्म से पसंद करता हूं क्योंकि तो मार्क्सिज्म की जो दृष्टि है वैज्ञानिक है जीवन को बदलने के लिए ज्यादा मूलभूत है तो मैं दुनिया ऐसी चाहूंगा जहां गांधी जैसे आदमी हो और मार्क्स जैसा समाज समाज के व्यक्तित्व तो में मुझे बहुत ही साधारण आदमी मालूम पड़ता है फ्रैड तो का व्यक्तित्व इतना साधारण है जिसका हिसाब नहीं लेकिन फ्रैड ने जो कहा जो खोज की वो बहुत असाधारण तो एज ए ह्यूमन बींग मैं गांधी की जितनी तारीफ कर सकूं उतना करता हूं लेकिन गांधी की जो दृष्टि है समाज के मसले के प्रति वो दृष्टि मुझे वैज्ञानिक नहीं मालूम पड़ती मैं विरोध करता हूं इसलिए गांधीज्म और गांधी में फर्क कर लेता हूँ ने तो था मुझे जाओ था। हाँ गांधी ने, ने कहा था और मैं ये कहता हूँ कि गांधी को मत भूलना गांधी को विचार को भूल जाओ क्योंकि मुझे लगता है गांधी बहुत मूल्यवान है और विचार कुछ मूल्यवान है तो हाँ हाँ ठीक बात ठीक है ठीक असल में असल में चेंज ही करना हो तो मार्क्स को भी एक फिलोसफी ऐड करनी पड़ती है चेंज करना हो तो भी, तो तो भी। न, मेरा मतलब समझे आप मार्क्स को भी अगर चेंज करनी हो दुनिया तो भी एक नई फिलोसफी ऐड करनी पड़ती है क्योंकि उस फिलोसफी के प्रभाव में वो चेंज होगा मार्क्स में कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए नहीं किया मार्क्स को फुर्सत भी नहीं थी मैं आपको कहूं मार्क्स को कल्पना भी नहीं थी और फुर्सत भी न थी और मार्क्स ने इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं किया इम्प्लीमेंटेशन पचास साल बाद होना शुरू हुआ बिल्कुल लो दूसरे लोगों ने किया और मेरी अपनी समझ यह है कि आज तक दुनिया में कोई फिलोसफर इम्प्लीमेंटेशन कभी नहीं किया है वो दृष्टि दे सकता है इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग आम्प्लीमेंट करते लेन ने इम्प्लीमेंटेशन किया और उससे भी ज्यादा स्टेलन ने किया मार्क्स ने कुछ इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं कर सकता नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हाँ ये तो ठीक है ना तो ये तो ठीक है फर्स्ट इंटरनेशनल भी जो है वो भी फिल्सॉफिक मूवमेंट है मार्क्स के लिए जरूर मैं तो उसके लिए मैं तो जीवन जागृति केंद्र है और युवक क्रांतिदारी वो सब खड़े करता हूं वो मैं खड़े करता हूं लेकिन मार्क्स की दृष्टि में और के समय में फर्स्ट इंटरनेशनल जो है वो एक मूवमेंट है एक मूवमेंट है कम्युनिज्म की विचारधारा को पहुंचाने का इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत पीछे आता है कई दफे तो हजारों वर्ष बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है इम्प्लीमेंटेशन उतना महत्वपूर्ण भी नहीं एक दफा साइंटिफिक दृष्टि साफ हो जाए तो इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा अच्छा कोई चिंता की बात नहीं है आपका चलते अभी का मूवमेंट करनी चाहिए और दूसरी को एक चीज की जरूरत नहीं ना, ना, ये नहीं कहता नहीं जिन्हें भी पैसा कि जरूरत नहीं है लेकिन जिनको जरूरत लगती लगत है वो कर रहे हैं और सब देखा मैं नहीं कर रहा हूँ और बहुत तेजी से भी जुड़ी आज जो दूसरे से होती पोलिटिकल सोशल है वो कौन सा तेजी से करना चाहिए डेमोक्रेसी आपने बताया कि डेमोक्रेसी जीतने से जुड़ी तो ये पोलिटिकल में जो जो लोग आपके के थार साथ था है वो जो बड़े तो हैं उनको आप क्या उनको मैं हाँ उनको, न, उनको जो मैं कह रहा हूं उनको जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात जो वो समझ नहीं। नहीं नहीं तो नहीं रहे हैं स्पेस में नहीं ना नहीं नो तो, तो, तो, तो, तो उतरेंगे धरती पर इधर से स्पेस में हो तो ही धरती पर उतरेंगे स्पेस नहीं ना हो धरती पर कुछ भी नहीं उतरेगा तो अभी स्पेस में नहीं है उसको तो तकलीफ है जो तकलीफ है वो ये है कि इस मुल्क के पास अभी मस्तिष्क में भी विचार नहीं है ठीक जो धरती पर उतर सके धरती पर उतरने की जल्दी मत करिए वहां स्टेट में होने दीजिए तो धरती पर उतरेंगे तो प्रोग्राम आएंगे ना बिल्कुल तो तो तो तो तो तो तो तो ठीक है ना अभी तो अभी तो अभी तो शॉर्ट टर्म की फुर्सत नहीं है अभी तो लॉन्ग टर्म ही सवाल है अभी मेरे सामने तो सवाल है वो ये कि एक बार विचार बीज फैल जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में उतरना शुरू हो जाएंगे उसकी बहुत चिंता की बात नहीं हमारी हमेशा चिंता इम्प्लीमेंटेशन की ज्यादा होती है भविंद्रे बताया तो विचार क्रांति वाला हूँ वो वो फेल न तो अगर वो विचार क्रांति वाले ही होते वो इम्प्लीमेंटेशन तो इसलिए फेल हो गए जो मैं आपसे कहता हूं जो आप कह रहे हैं गलती बात है विनोबा अगर सिर्फ विचार क्रांति करते तो फेल न होते और हो सकता था उनकी विचार क्रांति परिणाम दिलाती विचार क्रांति एक तरफ रह गई वो इम्प्लीमेंटेशन में पड़ गए और इम्प्लीमेंटेशन में पड़ते उन सबका सब खराब कर दिए यानी विनोवा की अस्फलता विचार की अस्फलता नहीं है इम्प्लीमेंटेशन की अस्फलता है और विनोबा तो विचार की दृष्टि से असफल नहीं हो गए जो उन्होंने किया उसमें फंस गए गांधी जी कुड नॉट ट्रांसफर वेंज एफ सिंगल कैपिटलिस्ट यूर ऑल्सो कैपिटलिस्ट सोसाइटी बंगलोर एबल टू चेंज एस नहीं मैं तो मानता हूं कि चेंज किए नहीं जा सकते इसलिए गांधी नहीं कर सकते वो धारणा ही गलत थी एक एक व्यक्ति को चेंज करना मेरा तो मानना नहीं है ये चेंज किए जा सकते हैं मेरा तो कहना ही है कि गांधी भूल में थे वो सोचते थे कम कैपिटलिस्ट को चेंज कर लेंगे कैपिटलिज्म चेंज किया जा सकता है कैपिटलिस्ट चेंज किया जा सकता है जिससे सारी दुनिया मर रहे हैं रूस में कैसे चेंज किए गए चीन में कैसे चेंज हो रहा है, हो तो है? तो जी वही तो मैंने कहा वही विकल्प दूसरा खड़ा नहीं होगा दूसरा खड़ा नहीं होगा व्यवस्थापक वर्ग खड़ा हो जाएगा शोषक वर्ग खड़ा नहीं होगा लोकतंत्र का आज फायदा नहीं हुआ पीड़ितों ने कि हमारे किसान हमारे किसान भारत के और मजदूर तो पीड़ित के शोषित लोकतंत्र द्वारा उनको क्या फायदा नहीं हुआ न तो उनके शोषण में कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी पीड़ा कम हो सकती है वो समान नहीं है ना न ये नहीं हल किया जा सकता उसकी वजह ये है उसकी वजह ये है की लोकतंत्र मानता ही है क्योंकि लोकतंत्र जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था की ही बाई प्रोडक्ट है तो लोकतंत्र मानता यह है कि पूंजीपति पर दबाव डालना उसके शोषण के इंतजाम को तोड़ना ये लोकतंत्र लोक का हमला है व्यक्तिगत संपत्ति लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है वो उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नाम से कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को और व्यक्तिगत संपत्ति वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा मानता है अगर आप लोकतंत्र का ही नाम रखना चाहते नाम से कोई झगड़ा नहीं लेकिन लोकतंत्र नाम रहे तो भी हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर चोट करनी पड़ेगी और व्यक्तिगत संपत्ति को समर्थन देने वाली विचारधाराओं पर भी चोट करनी पड़ेगी तो ही व्यक्तिगत संपत्ति जाती है। आपने कहा था व्यक्तिगत संपत्ति जब तक नहीं बचती नहीं तो आपका ना समझना है आप समझे नहींते हैं हाँ कैपिटलिज्म चेंज किया जा रहा है कोई सवाल ही नहीं है yeah, कैपिटलिस्ट जो है कैपिटलिस्ट जो है वो कैपिटलिज्म का उतना ही जिक जितना प्रोलिटी रेट दोनों सवाल ये इस कैपिटलिज्म की जो जो इल्जाम है जो सरंजाम है जो व्यवस्था है उसमें पूंजीपति उतना ही शिकार है जितना कि मजदूर वो दोनों ही नुकसान में परेशानी में मुझे कैपिटलिस्ट से कोई भी विरोध नहीं है कैपिटलिज्म का विरोध ये साफ होना चाहिए इसलिए पूंजीपति का दुष्पन है पूंजीपति के हित में है ये कि समाजवाद आए दुनिया में यू इम्प्लीमेंटेशन टू दूसरी यूनिट ठीक है ना वो चल्ड्रेन टू कई चल्ड्रेन टू गुजर एंड लेके गांधी एंड चल रेन टू गांधी तो तो ने नहीं। नहीं। इस तो नहीं। तो था इसको थोड़ा समझने क्राइस्ट के मैसेज में बुद्ध के मैसेज में और मेरी बात में बुनियादी खर्च मे, मेरी बात समझना ना फर्क क्या है फर्क क्या है क्राइस्ट का मैसेज सोसाइटी को बदलने का तो सवाल ही नहीं क्राइस्ट का मैसेज तो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का है बुद्ध का मैसेज भी इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन का है, एक एक व्यक्ति को बदलने का है गांधी की बात आप ले सकते हैं बुद्ध और क्राइस्ट को छोड़ दें उनका मैसेज बुनियादी फर्ज गांधी का मैसेज और गांधीवादी की आप बात नहीं सकते हैं कि गांधी का मैसेज था और गांधीवाजी ने जो हालत की तो अगर मैं एक बात कहूं बीस साल मेरा कोई अनुयायी होगा तो यही हालत कर देगा उसमें मेरा कहना यह है कि वो जो गांधीवादी ने हालत की है वो गांधीवाद गांधीवादी का कसूर नहीं गांधीवाद का कसूर है ये होने वाला था ये गांधी के साथ यही होने वाला था क्योंकि गांधीवाद की बुनियादी दृष्टि गलत है तो गांधीवादी जो भी करेगा उससे गलती होने वाली ये गांधीवादी का कसूर नहीं है ये कोई मुरायल देसाई का या किसी और का कसूर नहीं है गांधीवाद की जो दृष्टि है वो दृष्टि क्योंकि गलत है इसलिए जो भी उसका इंप्लीमेंटेशन करेगा वो झंझट में पड़ जाएगा वो इसी तरह की झंझट होने वाली <laughs> मेरा मेरा जो कहना है ना जो मैं कह रहा हूं अगर वो दृष्टि वैज्ञानिक है तो उसको इंप्लीमेंटेशन करने वाला सफल हो जाएगा और अगर वो दृष्टि वैज्ञानिक नहीं है तो इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकता वो वो खत्म हो जाएगा अनुयायी का दोष नहीं है मेरा मतलब आप सुन लेना जितना वाद का दोष है <laughs> तो ठीक कहते हैं आप असल बात ये है असल बात ये है कि जब कोई फिलोसफी उनके अनुयायियों के द्वारा नष्ट होती है तो दो तीन कारण होते हैं एक कारण तो किसी फिलोसफी की वैज्ञानिकता की परीक्षा ही तब होती है जब अनुयायी उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसके पहले तो उसकी परीक्षा भी नहीं होती हवा में तो सभी चीजें ठीक मालूम होती हवा तो में कोई दिक्कत नहीं एपथिक थिंकिंग में तो सभी चीजें ठीक हो सकती होगी सिर्फ आर्ग्यूमेंट और लॉजिक की बात हाइपोथिटिकल बात लेकिन जब आप उसको व्यवहारिक रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं तभी पता चलता है कि वह इम्प्लीमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती इसलिए असली कठिनाई तो हमेशा इम्प्लीमेंटेशन वाले के सामने खड़ी होती है। और उसमें हमेशा परेशानी हुई है क्योंकि आकाश से जमीन तक उतारने में बहुत दिक्कतें होती एक बात दूसरी बात अन्यायी जो है जो है अगर वो एक भावनागत प्रभाव से किसी चीज से प्रभावित हुआ है तो एक स्थिति होगी और लॉजिकल रेशनल और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ तो बिल्कुल दूसरी बात होगी गांधी जैसे व्यक्तियों का प्रभाव भावनागत ज्यादा होता है विचारगत कम मार्क्स जैसे व्यक्तियों का प्रभाव विचारगत ज्यादा होता है भावनागत कम मे, मेरा, मतलब, मेरा मतलब जो मैं कह रहा हूं बिल्कुल मैं, मैं बात करता हूँ मैं आपको मैं, मैं आपको बात करता हूं मैं आपको बात करता हूं मैं आपको बात करता हूं कि अगर मेरा कोई पैर छूता है आके मेरी जितनी विचारधारा है जितनी ज्यादा से तो ज्यादा तर्क हो सकती है उतनी मैं उसे तर्क उत्पन्न करने की कोशिश करता हूं विचारधारा मेरी को मेरी विचारधारा से जो प्रभावित होगा वो एक बात है जो इस मुल्क की धारा है हमेशा से एक से सुधु से प्रभावित होने की वो बिल्कुल दूसरी बात है लेकिन जो आज में मेरे पैर छूने भी आएगा वो भी अगर आता ही रहा तो बहुत जल्दी उसको तो समझ में आ जाएगा कि पैर छूना निरथक उसका कोई उपयोग नहीं इसलिए मैं उसे रोकता भी नहीं क्योंकि तो जो मैं कह रहा हूं चौबीस घंटे वो उस तरह की सारी बातों के प्रतिकूल है मैं कोई भावनागत बात उसमें सलाहान नहीं चाह रहा हूं कोई कोई इमोशनल बात पैदा करना नहीं चाह रहा हूं मेरी चेचा तो निरन्तर एक बौद्धिक क्रांति की है अब अगर इतनी बौद्धिक क्रांति की बातें सुन के भी वो पैर छूने आता है तो वह पैर छूना उसकी कंडीशनिंग का हिस्सा है जो हजारों साल की कंडीशनिंग है तो मेरी दृष्टि यह है कि अगर वो विचार करना सीखता है मेरे साथ तो बहुत जल्दी इस तरह की भावनाओं से मुक्त हो जाएगा हो जाना चाहिए मैं उसको कोई बढ़ावा नहीं देता हूं क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं वो बिल्कुल प्रतिकूल है दुनिया में जो आइडियोलॉजी से अगर वो वैज्ञानिक है तर्कबद्व हैं तर्कपूर्ण हैं तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में कठिनाई नहीं होती लेकिन अगर वो काल्पनिक है कुपीय है और बेसिकली उनमें कोई विज्ञान की बात नहीं है तो उनके इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ होती गांधी की विचारधारा के इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ होगी क्योंकि वो तर्क नहीं है और नवैज्ञानिक है काल्पनिक है भावनापूर्ण है भाव बहुत अच्छा है कि पूंजीपति राजी हो जाए ट्रस्टी बन जाए लेकिन ये विज्ञान सम्मत नहीं है ये बात ये होने वाला नहीं ये होने वाला नहीं तो ये, ये गांधी की अन्याय की जो असफलता है वो एकदम अन्याय की असफलता नहीं वो मूलतः गांधीवाद की असफलता है वो बेचारा अन्याय फंस जाता है उसको हम कहते हैं कि ये ये, ये सब बर्बाद कर दिए वो वो बर्बाद करेगा ही कोई उपाय नहीं था उसका तो गॉड एंड एंड इन टू द कट हाँ बिल्कुल ठीक है न वो जो, जो गार्ड मैं समझ गया वो जो मंदिर में भगवान बैठा हुआ है वो पत्थर का है वो उनसे कुछ कहता नहीं वो नहीं मेरी बात आप नहीं, नहीं। समझ रहे वो पत्थर का भगवान उनसे नहीं कहता यह कि तुम दुकान में जाकर गर्दन मतरा मैं उनसे कहता हूँ दुकान में जाके गर्दन मत मेरा मतलब नहीं नहीं नहीं अगर कहने से कोई डिफरेंस होता ही नहीं तब तो फिर कोई उपाय में नहीं मानते आप मैं मेरी बात नहीं सुनते आप जब हम ये मान लें कि कहने से कोई डिफरेंस होता ही नहीं तो फिर कोई उपाय नहीं रहा कम्युनिकेशन का ये कह रहा हूँ नहीं ये कह रहा हूँ कि वो मंदिर का भगवान है उसको वो धोखा दे पाते हैं क्योंकि वो पत्थर का और इसलिए पत्थर का मैंने भगवान बनाया है ताकि उससे कोई झंझक फायदा न ना, ये ये जो आप ये जो कह रहे हैं ना डू गुड थिंग्स जो वो कहते हैं तो गुड थिंग्स का मतलब ये है कि चर्च जाना चाहिए रविवार को भगवान को माला चढ़ानी चाहिए मंत्र पढ़ना चाहिए गुड थिंग्स वो ये नहीं कह रहे गुड थिंग्स वो ये नहीं कह रहे हैं कि लॉजिकल नहीं होना चाहिए मेरी बात नहीं रहे बल्कि सच ये है कि इनकी सारी गुड थिंग्स इसी पर निर्भर है कि आप लॉजिक न लाएं बीच में लॉजिक लाए तो गड़बड़ हो गया मैं जिसको कह रहा हूं गुड उसमें गुड में पहली तो बात रीजन आपसे तो जिसको मैं हु कह रहा हूं उसमें पहली बात रीजन है उस रीजन में जाए भगवान की हत्या हो तो हो जाए मंदिर जलता हो जल जाए मूर्ति टूटती हो टूट जाए सांस फिटता हो फिट जाए मैं पहली तो गुडनेस ये मानता हूं कि रीजन होना चाहिए वो जो प्रीस्ट कह रहा है आपसे गुडनेस वो कह रहा है कि इीजन वो ये नहीं कह रहा आपसे कि रीजन वो ये कह रहा है कि मरियम को बुआरी मानो ये बहुत अच्छा आदमी का लक्षण है जो सत करता है वो बहुत बड़बड़ा आदमी वो जो गुडनेस सिखा रहा वो वो है वो गुडनेस नहीं है वो धोखा है गुडनेस का दुनिया में गुडनेस आएगी उसके पहले रीजन आना जरूरी है नहीं तो नहीं आ सकता तो, तो, तो मेरे और प्रिस्ट में बुनियादी फर्क मैं प्रिस्ट हुई नहीं यानी मेरे से तो ज्यादा एंटीप्रिस्ट कोई आदमी हो नहीं सकता न तो कोई मंजिल खड़ा कर रहा हूं कोई प्री खड़ा कर रहा हूं न भगवान और आदमी के बीच किसी दलाल को स्वीकार करता हूं न किसी शास्त्र को स्वीकार करता हूं न मेरी किताब को शास्त्र कहता हूं न ये कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है इतना ही कहता हूं कि मुझे सत्य दिखाई पड़ता है और जब तक, तक तुम्हारे रीजन को सत्य न लगे तब तक, तक दो कौड़ी का उसको तुम तो स्वीकार करना है मतलब तो आखिर हम तोड़ कैसे सकते हैं आखिर दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेशन का रास्ता कहने के सिवाय क्या अब मेरे पास लोग आते हैं वहां तो मुझसे कहेंगे कि आप आशीर्वाद देते दे। हैं लोगों को कहता हूं आशीर्वाद से कुछ भी नहीं होगा और तुम इस भ्रम में रहना मत कि मेरे आशीर्वाद से कुछ होने वाला है तुम मेरे पैर छूते हो तुम सिर्फ कवायत कर रहे हो तुम इस ख्याल में रहना मत इस ख्याल में रहना मत कि मेरे पैर छूने से तुम्हें कुछ हो जाए अब अब कर क्यों सकता यही तो तीन चार हजार वर्ष की कंडीशनिंग है तो वो वो कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए हमें कहीं कहीं चोट करनी और कर क्या सकते लेकिन चोट हमें बेरहमी से करनी चाहिए चोट हम नहीं कर पाते जब जब उन धोखा देते जब मैं ये कहूं कि तुम दूसरों के पैर तो मत छूना वो कवायद है और मैं कहूं मेरे पैर छूना ये बहुत धार्मिक क्रत है सब मुश्किल खड़ी होती है और वही होता रहा दुनिया में अब तक एक पृष्ठ के खिलाफ दूसरा पृष्ठ रहा है पृष्ठ फूट के खिलाफ कोई नहीं रहा तो आज तक की स्थिति वही है एक पुरोहित के खिलाफ दूसरा पुरोहित वो कहता है वो पुरोहित गलत है पुरोहित मैं सही हूं लेकिन पौरोित्यवाद सही है वो कहता है महावीर गलत है राम सही है वो कहता है कि बुद्ध गलत है महावीर सही है लेकिन वो ये नहीं कहता कि पौरोहित्यवाद गलत है ये भगवानवाद गलत है तो मेरी बुनियादी सच है मैं कोई नए धर्म को खड़े करने के पक्ष में नहीं हूं मैं कहता हूं कि धर्मों का खड़ा होना गलत है मैं ये नहीं कहता कि ये राम की मूर्ति गलत है और बुद्ध की मूर्ति गलत है और मेरी मूर्ति सही है मैं ये कहता हूं ये मूर्ति बा गलत है तो इन सारी बातों में बुनियादी फर्क समझना जरूरी और वो शिवाय समझाने के हम कर क्या सकते हैं लेकिन मेरी समझ यह है कि अगर हम ठीक बात समझाने के प्रयास करें और हमारे स्वार्थ न हो उसमें तो ठीक बात लोगों के हृदय तक पहुंचती है ठीक बात कभी नहीं पहुंचती जब ठीक बात के पीछे हमारा कोई बहुत गुड स्वार्थ जुड़ा होता है अगर मेरा कोई स्वार्थ हो इस बात में तो बहुत जल्दी आप मेरे स्वार्थ को पहचान जाएंगे और ठीक बात गौर हो जाएगी और आप समझ जाएंगे कि वो सब ठीक बात, बातचीत काम की बातचीत है पीछे कोई स्वार्थ है कोई विस्वार्थ इतना भी स्वार्थ कि लोग मुझे आदर दें तो भी फिर सत्य नहीं पहुंचा सकता उतना स्वार्थ भी सत्य नहीं पहुंचाया तो मुझे यानी मेरे साथ तो इतनी कठिनाई होगी अभी अभी ये सब मानदार चला तो मुझे कितने पत्र गए कि हम तो आपके शिष्य थे और हमारी सरकार को बड़ी चोट पहुंची तो मैंने उनको लिखा कि तुम मुझसे नहीं पूछे मेरे शिष्य थे कैसे मैं कभी किसी का गुरु बना नहीं और निरंतर कह रहा हूं कि, कि किसी को किसी का शिष्य बनना पाप है तुम तो मेरे शिष्य बन कैसे गए तुम शिष्ट थे तो तुम भी गलती कर रहे थे और अनजाने मुझको भी पाप में घसीट रहे ये अच्छा हुआ कि मेरी बातचीत से तुम्हारा तो चला गया तुम मुझसे मुक्त हो गए ये बहुत ही अच्छा हुआ आपका तक होता क्या रहा है कि एक गुरु दूसरे गुरुओं से छीनने की कोशिश करता है लेकिन अपनी गुरुडम खड़ी करने की चेष्टा करता है तो गुरुडम नहीं लिखती गुरु बदलते रहते हैं उसको तो फर्क पड़ता नहीं बहुत जो आदमी दूसरे मंदिर में जाता था वो दूसरे मंदिर में वही बेबोकफी करता है जाते क्रिश्चियन चर्च में जाता था तो हिंदू मंदिर में जाने लगता है हिन्दू मंदिर में जाता था तो मस्जिद में जाने लगता है लेकिन बेसिक नॉन सेंस जारी रहती है उसमें कोई फर्क नहीं पाता मेरा कहना यह है कि हमें बुनियादी गुरूगम तोड़ देनी है दुनिया में गुरु की जरूरत नहीं और इधर मैंने कहना शुरू किया कि आध्यात्मिक जीवन में गुरू से ज्यादा खतरनाक कंसेप्ट दूसरा नहीं है और आदमी के बीच किसी गुरू को खड़े होने की जरूरत नहीं और कोई खड़ा होता है तो वो आदमी को परमात्मा तक जाने से रोकता है या सत्य तक जाने से रोकता है ठीक है एलिमेंट हैं लेकिन उन सबको में बनाया जा सकता और जब तक हम नहीं बनाते तब तक आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता की मैं बात मानता हूँ इसका, इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि रेशनलिटी पाँच हजार साल पुरानी है मेरी बात पाँच साल पुरानी है इसका और क्या मतलब मेरे जैसे लोग खड़े होते रहेंगे और तोड़ते रहेंगे तो पाँच हजार साल में रेशनलिटी को हम तोड़ देंगे लेकिन मेरा मतलब ये तो मामला ऐसा है की डॉक्टर आपको दवा देता है और आप फ्लू को चलाए चले जाते हैं उसका मतलब को लेना है कि दवा अभी फ्लू के लायक मजबूती से काम नहीं कर पा रही उतनी मजबूत नहीं है उतने जोर से नहीं दी जा रही लेकिन फ्लू टूटेगा विश्वास हमारा ये है कि बीमारी टूटेगी दवा जीतेगी इसी विश्वास से आदमी जीता है और कोई सारे समाज की क्रांति चलती है ये बात सच है कि इशनल एग्रीमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन उसको तोड़ने का कभी प्रयोग ही नहीं किया गया है ये फ्राइड के बाद संभवता है सर इन में इर्रेशनल एलिमेंट की स्वीकृति उपलब्ध हुई तोड़ने की तो बात अलग वो है ये हमें ख्याल नहीं था साफ हुआ कि वो है अब उसको तोड़ने का सवाल खुद फ्राइड अपने जीवन में इर्रेशनल एलिमेंट नहीं तोड़ सकता मगर उसने खोज तो की है वो भी जरा अगर उसकी बात का आप खंडन कर दो तो गर्दन पकड़ ले आपकी तो इतना गुस्सा हो जाता था कि बेहोश हो जाए गुस्से विवाद करने में अगर आपसे विवाद हो जाए तो वो प्रिंट कर जाए अब मगर मगर इस, इसके व्यक्तित्व में तो बात नहीं है कुछ खास लेकिन इसमें जो खोज की है वो तो मूल्यवान है उस मूल्य को तो हम स्वीकार कर लिए हैं अब की एलिमेंट है अब इस इेशनल एलिमेंट को कैसे नष्ट करना ना, ना, उसके प्रयोग सेवा हाँ मेरे सेक्स के बाबत मेरी पहली दृष्टि तो ये है कि अब तक हम मनुष्य को सेक्स के संबंध में छिपा के दमन करके उसकी बात ना करके रोकने की कोशिश करते रहे जिससे सेक्स है ही नहीं हमने एक ऐसी सामाजिक भूमिका बना ली जिससे सेक्स जैसी कोई चीज है ही नहीं, नहीं थे। वो है नहीं कहीं वो तो है चौबीस घंटे लेकिन समाज के तल पर न उसकी बात है ना अभिव्यक्ति है ना विचार तो इस भांति हमने मनुष्य को सेक्स से मुक्त होने में सहयोग नहीं पहुंचाया बल्कि उसको गहरे से गहरा सेक्सुअल होने में सहयोग पहुंचाया जीवन में जितने सत्य हमें स्पष्ट हो जाएं, हम उनको फेस करने में सामना करने में बदलने में या उनको जीने में समर्थ होते हैं जितने सत्य जीवन के अंधेरे में खड़े किये जाये उतना हम उनसे जीतते सामना करने में असमर्थ होते हैं आदमी सेक्स के मुकाबले सबसे कमजोर हो गया क्योंकि तो सेक्स को हमें सबसे ज्यादा अंधेरे में डाल दिया तो मेरी मान्यता यह है कि सेक्स को हमें प्रकाश में लाना होगा उसकी पूरी शिक्षा देनी होगी उसकी खुली बात करनी होगी उसके बाबत जो एक टेबू है भय का उसकी बात ही नहीं करनी वो टेबू नष्ट कर देना होगा और जितना ज्यादा सेक्स को हम सामान्य और साधारण स्वीकार कर सकेंगे उतना हम समाज को सेक्सुअलिटी से बचा सकेंगे क्योंकि तो सेक्सुअलिटी जो है कामुकता जो है वो काम के दमन से पैदा हुआ परिणाम है इधर हम दबाते हैं वो फिर गलत रास्तों से निकलना शुरू होता है उन निकले निकलेगा ही से और जब वो गलत रास्तों से निकलता है तो वो ठीक रास्तों की बजाय ज्यादा खतरनाक हो जाता है यानी बजाय इसके कि एक लड़का एक लड़की को प्रेम करे ये समझ में आने वाली बात है लेकिन एक लड़का और एक लड़के में सेक्सुअल संबंध हो जाए ये समझ में आने में जरा मुश्किल मामला हो गया लेकिन जब हम लड़के और लड़कियों को रोकेंगे तो लड़कों और लड़कों में होमोसेक्सुअलिटी पैदा होने का हम उपाय करते हैं लड़के और लड़कियों के हास्टल अलग बनाएंगे और लड़कों को एक हास्टल में भर देंगे और लड़कियों को एक हाथ में तो हम होमोसेक्सुअलिटी पैदा करने के उपाय करते हैं और ये होमोसेक्सुअलिटी जो है ये परवर्तन की बात हो गई ये, ये अस्वस्थ चित्त का लक्षण हो गया और स्वस्थ मार्ग हमने रोका अस्वस्थ मार्ग पैदा किया तो हमने सब तरह से अस्वस्थ मार्ग पैदा किए तो उधर मेरी बात में उनको तकलीफ होनी शुरू हुई क्योंकि मैंने कहा कि हमें तो बचपन से बच्चों को जितनी सहजता से वो शख्स को ले सके उतनी सहजता देनी चाहिए उन्हें पता ही नहीं होना चाहिए कि शख्स कोई ऐसी अनोखी और कोई ऐसी खास बात है जिसे छिपाना है जिससे डरना है ये नहीं होना चाहिए नहीं, वो सामान्य तौर से वो अपनाना चाहिए और ग्लोरिफिकेशन जो आपका टोल निकला और जैसा प्रेस आया कि और समाज की स्थिति को आपने भेजा ये जो ये जो है ना तो तो ना, ना ये ये ओवर गुल्शन नहीं है वो सेक्स की बात है नहीं मैं जो कहता हूँ मैं जो कहता हूँ मेरी समझ ये है कि मनुष्य के सेक्स के अनुभव में गहरे सेक्स के अनुभव में एक क्षण को मनुष्य को वही अनुभव होता है जो ध्यान के अनुभव में होता है ओवर ग्लोरिफिकेशन नहीं है जस्ट फैक्ट ये जो सेक्स की जो जो आंतरिक अनुभूति है संभोग की जो गहरी से गहरी अनुभूति है उस गहरी अनुभूति में जो शांति का थॉटलेसनेस का एक क्षण को सारे विचार समाप्त हो जाते हैं एक क्षण को ईगो भी मिट जाती है दो व्यक्तियों की जो सेक्स के संभोग में गए हैं एक क्षण को जब क्लाइमेक्स पेन की भावदशा होती है तो अहंकार भी मिट जाता है विचार भी शून्य हो जाते हैं चित्त एक गहरी अटेंशन की हालत में रह जाता है वो जो प्रतीति है वो जो अनुभव है वो एक कण में बहुत छोटे कण में ध्यान का ही कण है यही मैंने कहा और मनुष्य को सबसे पहले ध्यान का जो बोध आया है वो सेक्स से आया है ये मैंने कहा क्योंकि मनुष्य के पास ध्यान में सीधे जाने का कोई उपाय न था पहली तत्व मनुष्य को जो अनुभव आया है कि सेक्स के इस क्षण में कोई घटना घटती है कि माइंड एक ट्रांसफॉर्मेशन अनुभव करता है वो अनुभव पहले सेक्स से ही उपलब्ध हुआ है और वो जो अनुभव है उसको हम दूसरे मार्गो से भी विकसित कर सकते हैं तो, तो मेरा जो कहना है योग जो है वो संभोग में उपलब्ध होने वाले अनुभव को अन्यथा मार्गो से विकसित करने का उपाय है और जब एक व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध करने लगे सेक्स से अन्य था तभी वो व्यक्ति सेक्स से मुक्त होना शुरू होता है ये भी मेरा कहना है क्योंकि तब उसे सेक्स में जाके उस अनुभव को करने की जरूरत नहीं रह जाती वो उस अनुभव को अन्यथा उपलब्ध कर लेता है एक मिनट में पूरी बात करना तो मेरा कहना यह है कि ये, ये, ये मेरी मान्यता कि सेक्स का अनुभव ध्यान की ही अत्यंत प्रारंभिक अवस्था का अनुभव है ये मेरी मान्यता इस आधार पर और मैं मूल्य इसको देना चाहता हूं क्योंकि इसी मान्यता के आधार पर मैं ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी जा सकती हूं और कोई रास्ता नहीं जब ध्यान के मार्ग से व्यक्ति को वैसे ही सुख की बहुत बड़ी राशि उपलब्ध होने लगती है जो उसे संभोग में बहुत कुछ खोके और बहुत क्षुद्रतम मिलती थी तभी ध्यान के मार्ग से धीर धीरे धीरे शक्त से उठता है और ब्रह्मचरी की तरफ प्रवेश पाता है यानी मेरा कहना यह है कि ब्रह्मचर्य से ध्यान उपलब्ध नहीं होता ध्यान से ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है और, और यह इसलिए उपलब्ध होता है कि ध्यान की और श्रेष्ठ की अनुभूति कहीं समान है नहीं तो उपलब्ध होने का सवाल ही नहीं अगर अगर मैं आपके घर आता हूं बैलगाड़ी में बैठ के और छह घंटे लगते हैं और अड्डी पसली टूट जाती है और कल मुझे कार में बैठ आने मिलता है आपके पांच मिनट में पहुंच जाता हूं न अड्डी पसली टूटती है परेशानी होती है तो मेरा कहना यह है कि मैं कार बदल लूंगा बैलगाड़ी की जगह और बदलूंगा सिर्फ इसलिए कि कार और बैलगाड़ी में कोई बुनियादी समानता वो दोनों पहुंचाते नहीं तो बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता अगर वो दोनों अलग चीजें हैं तो बदलने का कोई सवाल नहीं उठता मैं बैलगाड़ी की जगह कार ग्रहण कर लूंगा कल हवाई जहाज होगी तो उसको ग्रहण कर लूंगा क्योंकि दोनों काम करते हैं पहला जो काम था वो बहुत ही प्रिमिटिव है यानी मेरा कहना यह है कि संभोग का जो अनुभव है वो अत्यंत प्राथमिक है समाधि का जो अनुभव है वो उच्चतम है लेकिन उन दोनों अनुभवों के बीच एक बुनियादी समानता है इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता अब उस बात को उन्होंने क्या ले लिया कि मैंने कहा है कि दोनों एक ही चीजें अब इस पत्रकारों के साथ इन्हें बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ क्योंकि वो क्या मतलब निकाल लेंगे और क्या शतल दे देंगे तो कठिनाई हो जाएगी नहीं।, तो नहीं।, तो तो नहीं नहीं न नहीं उसका कारण नहीं है मैं तो सभी बात करूंगा सूंगा ना जब आप मेंशन करेंगे मेरा कहना है कि रेप का जो अनुभव वो सेक्स का भी अनुभव नहीं मेरा कहना है कि रेप तो तो मैं इसको तो बात को समझ ला मैं इसको थोड़ा इसको थोड़ा समझ ले, इसको थोड़ा समझ ले। इसको, इसमें सारी मेरी दृष्टि है यानी मेरा कहना है कि जो आदमी जबरदस्ती किसी के साथ वे विचार कर रहा है वो जबरदस्ती और वायलेंस उस हारमोनी को पैदा ही नहीं होने देते जहां की वो जिसको मैं कह रहा हूं ध्यान का जैसा समान अनुभव हो सकता है हो जाए तो रेप जो है वो मेरी दृष्टि में मिस्टर बेसन से ज्यादा नहीं मेरी दृष्टि इसको खब करता हूं यानी वो सिर्फ जीरी है और इतनी टेंशन में वो किया गया है और इतनी परेशानी में इतनी जबरदस्ती में कि सिर्फ शरीर हल्का हो गया कहीं कोई भीतर कोई अनुभव नहीं हुआ नहीं, मेरा जो मेरा जो अनुभव ना, ना ना ना वो जो अनुभव है वो सेक्स का नहीं सिर्फ वीरीपाप का एक तो फर्क करता हूं ना वीरिपाप का जो अनुभव है इट इज जस्ट रिलीज इट इज नॉट एन स्टीलिंग हाँ मेरा कहना यह है ना एक्स हाँ, हाँ, का अनुभव जो है वो बिना प्रेम के संभव नहीं है बिना प्रेम के संभव नहीं है वो अत्यंत लविंग हारमोनी में संभव है और जब हम जब जबरदस्ती करते हैं तो सिर्फ रिलीफ एजस्ट से रिलीफ जैसे एक आदमी बोझ से भरा हुआ उसने बोझ से दिया और मुक्त हो गया ये बोझ किसी की तरह फेंका जा सकता है इस बोझ को फेंकने में कोई भी इसमें कोई स्त्री की भी जरूरत नहीं है इसमें तो एक रबर की स्त्री भी काम दे सकती कोई इसमें कुछ लेना देना नहीं है और इसमें तो समझदार होता है कोई चीज की जरूरत नहीं है ऑटोरेटिक हो सकते हैं तो, तो, लेकिन ये इसलिए मेरा कहना है रेप जो है वो तो बिलो सेक्सुअल है यानी सेक्सुअल भी नहीं है वो ध्यान जो है वो बियॉन्ड सेक्सुअल है लेकिन इन सबके बीच एक सेतु का संबंध है और वो संबंध अगर हम न रखें तो हम सेक्स को कभी भी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते तो मेरा जो कहना है कि विश्वानंद में भी ब्रह्मानंद की एक किरण है तो उसको उसको मतलब ये ले लिया कि मैं दोनों को एक ही मानता हूं कि दोनों बात क्रिश्चन कीलर और मीरा एक ही यही किसी अफवाह ने साथ ही मैं ये कहता हूं कि दोनों एक ही बात यह हम जो नतीजे निकाल लें ईस्वाभाविक एक अर्थ में क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वो आपका कहते हैं पूरी बात नहीं हो पाती कुछ नतीजे निकल आते हैं दूसरा ये कि जो मैं कहता हूं और आप जब आप सुनते हैं तो आप अपने माइंड से सुनते हैं तो जो माइंड में तैयारी करने से वो सुन मिल जाती है कुछ हो जाता है <laughs> में तो भी कुछ बातें आई दिया और उसको भी एक पांच गुण उसकी बात कर लें उतना पड़ेगा मैं कहा इतना बस ये आखरी बात कर लें मैं कहा इतना अच्छी बात मैं कहा ये नेहरू हिप्नोडाइज करते हैं मैं कहा ये, मैं समझा रहा था कि सम्मोहन किस, किस तरह आदमी हो जाता है मैं ये कहा कि जिससे कि नेहरू एक बड़े मंच पर खड़े हुए ए नेहरू की जगह नहीं खड़ा हुआ उनसे क्या फर्क पड़ता है तो लोगों की आंखें घंटे भर तक ऊपर लगी हुई थी सम्मोहन का नियम यह है कि अगर आठ दिनों झटके बहुत देर तक ऊपर उठी रहे तो वह आदमी सजेस्टिबिल हो जाता है उस आदमी को फिर जो भी बात कही जाए वो उसे बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है हिटलर जैसे लोगों ने तो जान के इसका उपयोग किया कि हिटलर मंच बनाएगा तो हाल में पूरा अंधकार करवा देगा ताकि कोई आदमी किसी दूसरे को न देख सके सिर्फ हिटलर ही दिखाई पड़े हिटलर तो बड़ बड़े लाइट रहेंगे सारा कमरा अंधकार को रहेगा आपको पूरे वक्त हिटलर को भी देखना पड़ेगा इतनी ऊंची मंच होगी इतनी व्यवस्था की मंच होगी आंख ठीक उस एंगल पे रहे जहां से सजेस्टेबल हो जाता है आदमी का माइंड तो पूरा हिटलर के तो पूरा प्रिप्लांट था हिटलर तो प्रिप्रेजेंटिज्म में जितना भी उपयोग किया जा सकता है व्यवस्थित सारी बातों का किया है और हिटलर तो इसका पूरा जान का उपयोग किया मैंने कहा नेहरू जान का उपयोग नहीं किया नेहरू को पता भी नहीं हो सकता लेकिन